पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा भाग यौगो के सूत्र हम कुल एक तत्व जानते हैं इनमें से कुछ तत्व तो मनुष्य ने बनाए हैं प्रकृति में तो कुल बयानवे तत्व ही पाए जाते हैं यानी दुनिया में कुल एक सौ प्रकार के परमाणु ही पाए जाते हैं। ये तत्व एक दूसरे से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तत्वों की परस्पर क्रिया के बारे में एक बात और है प्रत्येक तत्व की एक संयोजन क्षमता होती है वह इसी संयोजन क्षमता के अनुसार अन्य तत्वों से क्रिया करते हैं। इस बात को थोड़ा और समझने की जरूरत है कोई तत्व जब किसी अन्य तत्व से क्रिया करता है तो परमाणुओं के रूप में ही क्रिया करता है या तो उसका एक परमाणु क्रिया करेगा या दो परमाणु क्रिया करेंगे या तीन या चार वगैरह उसके डेढ़ या पौने तीन या साढ़े पांच परमाणु क्रिया नहीं कर सकते इसका मतलब है कि किसी भी यौगिक में जो भी तत्व होंगे उनके परमाणु एक दो तीन वगैरह यानी पूर्णांक संख्या में होंगे एक और बात हम यह तो पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी पदार्थ तत्व अथवा यौगिक हो उसके सारे कण एक समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी यौगिक के अणु में किसी तत्व के दो परमाणु हैं, तो उसके प्रत्येक अणु में उस तत्व के दो ही परमाणु होंगे जैसे शक्कर का उदाहरण लेते हैं शक्कर एक यौगिक है इसके अणु में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। शक्कर के एक अणु में कार्बन के बारह हाइड्रोजन के बाईस और ऑक्सीजन के ग्यारह परमाणु होते हैं। शक्कर कई विधियों से बनाई जा सकती है गन्ने के रस से चुकंदर के रस से वगैरह चाहे किसी भी तरीके से बना वो मगर शक्कर के एक अणु में सदा कार्बन के बारह हाइड्रोजन के बाईस और ऑक्सीजन के ग्यारह परमाणु ही होंगे जब किसी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है यह तो यह ध्यान रखना होता है कि उस योग के अणु में कौन कौन से तत्व हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखनी होती है कि प्रत्येक तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। जैसे शक्कर का सूत्र लिखना हो तो उसमें मौजूद तत्वों के संकेत लिखने होंगे कार्बन का C, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O इसके बाद प्रत्येक तत्व के संकेत के बाद यह भी लिखना होगा कि शक्कर के एक अणु में उस तत्व के कितने परमाणु हैं। इस प्रकार लिखने पर हैच ट्वेंटी टू ओ लेवन यह शक्कर के एक अणु का सूत्र है यदि हमें शक्कर के पांच अणु दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे अब कुछ यौगिकों के सूत्र लिखने का अभ्यास हो जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अलग अलग यौगिक बनते हैं इनकी जानकारी अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई है इस जानकारी के आधार पर इन यौगिकों के सूत्र लिखो यह ध्यान रखना कि सूत्रों में तत्वों के संकेत और उनके परमाणुओं की संख्या भी लिखी जाती है